yeah ग्रभाष्य में जन्माद्यधिकरण पर विचार चल रहा था जन्म आदि शब्द से जन्म स्थिति भंग ये तीनों को लिया तो वहां एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है निरुक्तकार यास्काचार्य है उन्होंने निरुक्त ग्रंथ में जन्मादि छह विकारों के विषय में कहा तो उसको लेके यहां पूर्ववादि का कहना है उन छह विकारों को लेने पर जन्मादि सूत्र में सारे विकार आ जाएगा जन्म स्थिति भंग के मध्य में जितने परिणाम होते हैं उनको अलग से अध्याहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो ये कल्पना सरल हो जाएगी कि सीधा जायदे अस्थिवर्धदे विपरिणत दे अपीय दे विनश्यति इनको ही लेना चाहिए जन्मादि जन्मादिश से तो उसके ऊपर विचार चल रहा था तो भाष्यकार ने कहा इनको नहीं ले सकते यदि इनको हम लेते हैं तो ये जो छह विकार है ये सृष्टि के उपरांत होता है सृष्टि के पूर्व में जगत का जो जन्म है ये ग्रहित नहीं हो पाए और जन्माद्यथा पद से हम जगत के मूल कारण ब्रह्म को ग्रहण करना चाह रहे हैं आपके कथन अनुसार ये मूल कारण का ग्रहण नहीं हो पाए क्योंकि भाव विकारों का ग्रहण करने पर सृष्टि के बाद जितने वस्तु उत्पन्न हुए हैं वो सब पंचभूतों से उत्पन्न हुए हैं पांच भौतिक कहलाते हैं। ऐसे में यथा शब्द से पंचभूतों का ही ग्रहण होगा ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो पाए क्योंकि तो जिसको जहां से उत्पत्ति है उसको वहां से बोलना है घड़ की उत्पत्ति मृतिका से है तो घड़ घड़ का कारण रूप से जब आप ग्रहण करना चाहे तो मृतिका को ही ग्रहण किया जाता है तो परम कारण में नहीं जाएगा और यहां विवक्षा परम कारण की है परम कारण का यहां लक्षण ऐसी स्थिति में ये मध्यवर्ती को नहीं लेना चाहिए सृति के अंतर्गत विकारों को लेने पर यह दोष है ये भाष्यकार ने कहा था इसकी है। टीकाशन <laughs> जन्मासूत्र नैरुक्त उक्तिमूलतया अन तदुक्त विकारग्रहे तद्वाक्य पौरषेय मूलमेक्ष जायते अस्ति वर्धने विपरीणमते इत्यादि जो वाक्य का परिभाषित है ये अपौरषेय नहीं है ये पौरुषेय पौरुषेय वाक्यों के प्रमाण के लिए अपौरुषेय वेद को आगम को लेना पड़ता है अन्यथा वो प्रामाणिक नहीं होते तो इसलिए यहाँ जन्मादि सूत्रस्य से नैरुक्त उक्ति मूलतया जन्मादि सूत्र को निरुक्तकार के कथन के रूप में मूल मानने पर अनेन तदुक्त विकार ग्रहे और इस सूत्र के द्वारा इस जन्मादि शब्द से उन विकारों को ही लिया जाए जायदे अस्ति वर्धते विवरण वे तो विकार है इनको लिया जाए तद वाक्यस्य पौरुषेयत्व तो ऐसा लेने पर वो जो वाक्य है जायदे आदि जो वाक्य है निरुक्तकार का ये पौरुषय है पौरुषय का अर्थ होता है सजादीय उच्चारण अन उच्चारण विषयत्व सजादीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं करते हुए जो उच्चारण करते हैं उसको पौरुष कहते हैं। जैसे महाभारत आदि ग्रंथ पौरुष ही है पौरुषय मन पुरुष के द्वारा रजा गए तो महाभारत व्यास जी के पहले किसी ने नहीं कहा ऐसा नहीं है कि व्यास जी किसी के कथन के अनुसार कहा हो ऐसा नहीं है व्यास जी की अपनी रचना है कांडदास के रघुवंश है अपनी रचना है कुमार अपनी रचना है सब पौरुषेय रचना वो क्या करते सजादीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं रखते, सजादीय मतलब समान जातीय जैसा कह रहा है उसी के समान पहले उच्चारित तो हुआ हो ऐसा नहीं है उसकी अपेक्षा नहीं करते हैं पौरुषे जैसे आजकल कोई भी ग्रंथ लिखते हैं पुस्तक लिखते हैं तो वो अपना जो लिखने वाले का अपने मानना है तो उसके लिए पहले वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए अनुवादित नहीं होना चाहिए तब वो अपना माना जाता है है ना उसी को फिर अवार्ड आदि दिए जाते हैं तो कोई और लिखा हुआ यदि कॉपी किया तो अवार्ड नहीं देते तो अपना मानना चाहिए तो ओनरशिप जो होता है वो अपने ही मान करके करते हैं उसी को पौरुष ही माना जाता है तो सजा दे उच्चारण पहले हो चुका है उसके अनुसार आपने उच्चारण किया वो अपौरुष होता है तो उसमें आपका कोई अधिकार नहीं होता आप केवल एक माध्यम होता है पहले जैसा सुना वैसा आपने उच्चारण किया फिर आप दूसरे को भी ऐसा उच्चारण करके सुनाए। ये वेद की परंपरा ऐसी है इसीलिए वेद के ऊपर किसी का अधिकार नहीं कि कोई ये कहे कि ये ऐसा ही होना है ऐसा अधिकार नहीं परंपरा से प्राप्त है उसी को लिया जाता है पूर्व पूर्वों ने उच्चारण करके उत्तर उत्तर को शिष्य को सुनाते हैं और शिष्य अपने शिष्य को सुनाते हैं फिर वो अपने शिष्य को सुनाते हैं यह परंपरा से चलता है इसलिए वो अपौरुष होता है। पुरुष प्रभाव नहीं होते इसलिए पुरुष अधिक से उसमें कोई बदलाव भी नहीं किया जाता। इस प्रकार से मानते हैं तो यहाँ जायदे अस्तित्व आदि वाक्य देखते हैं तो ये पौरुष ही मानता है क्योंकि तो निरुक्त कार्या है उन्होंने रजा है निरुक्त तो उसी के अनुसार मानने पर मानांतरिक अपेक्षा होती यानी आगम की अपेक्षा होती उसको मोर को ले देती और आगमस्य से तनमूलत्य सूत्र जब निरुक्तकार के वजन को प्रामाणिक मानने के लिए आपको आगम को शास्त्र को लेना ही पड़ता है तो सीधे शास्त्र को क्यों नहीं लेते जिस शास्त्र के अनुसार आप इसको प्रामाणिक मान रहे हो उसी को ही सूत्र का आधार मान लो ये कह आगमस्य से आगम को मूल मानने पर यानी निरुप्तकार के वजन के मूल मानने पर सूत्र सेवत तो सूत्र को भी उसी से सिद्ध माना जा सकता है उसी मूल से सिद्ध माना जा सकता है इसलिए नैरुक्ति मूलता अनर्थ क्या तब तो उसको निरुक्त उक्ति के मूल मानने में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि मूल ग्रंथ जो वेद है वेद से ही इसको सीधा संबंध माना जा सकता है ऐसे में बीच में निरुक्तकार को मान करके लाने की कोई आवश्यकता नहीं वो अनर्थ हो जाता है अध्यक्षम तद उक्ति मूलम वाक्यम इसीलिए वो प्रत्यक्ष ही वो मूल सुधि के आधार इसको कहना चाहिए सच्चा महाभूत सर्गा ऊर्धम संभावित भौतिक विकार गोचर और ये जो निरुक्तकार जो कह रहा है ये प्रत्यक्ष का विषय लेकर के कह रही आगम जो कहता है वो प्रत्यक्ष का विषय को लेकर नहीं कहता और हमें यह प्रत्यक्ष का विषय नहीं चाहिए हमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का अगोचर विषय चाहिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय ना हो ऐसे तत्वों के बारे में हम यहां कथन करना चाहते हैं, वो ब्रह्म है और प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है जगत का सृजन जगत कब उत्पन्न हुआ अभी तक किसी ने देखा नहीं किसी का प्रत्यक्ष का विषय केवल ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय है ईश्वर देखता है सूर्य निगर्भा देखते हैं किंतु हम किसी हमारे में से किसी ने देखा है इसीलिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं माना जा सकता ऐसे प्रत्यक्ष का विषय जो नहीं है कोई वेद कहता है जो आपका प्रत्यक्ष का विषय है जन्म लेता है सभी लोग देखता है इसको वेद को कहने की क्या जरूरत है देखो भाई शरीर जन्म लेता है तो अनबड़ लोग भी मानते हैं सब लोग जन्मदिन मनाते हैं उनको पता रहता है तो सब जन्म को मानते प्रत्यक्ष विषय और फिर अस्थि विपरिणाम इत्यादि का प्रत्यक्ष विषय होता है इसलिए ये वेद कहता है ये कहना ठीक नहीं होगा और इसको इसके आधार लेकर के आप ब्रह्म को सिद्ध भी नहीं कर सकते तो क्योंकि प्रत्यक्ष अनुविद्या वायतुवा नीद्य दे ये लक्षण वेद का है इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान आदि से प्राप्त ना हो तभी जाके वेद कहता है तो मैं वेद में विशेष प्रामाण्य आएगा और यहां जो कहा है वो पंचभु के अंतर्गत है सृष्टि के अंतर्गत सच्च महाभूत सर्गादुर्धम संभावितम संभावित भौतिक विकार घोषक ये जायजे अस्थि इत्यादि जो है ये महाभूत सर्ग के बाद में होता है पंचभूतों के सृजन करने के बाद वो पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद वीरम इस प्रकार से क्रम में आता है पृथ्वी आदि पंचभूतों को बनाने के बाद उसमें से औषधिया बनाते हैं पौधों को बनाते हैं फिर उसी से फिर वीर्य बनता है फिर वीर्य से अने सन्धादि होते हैं तो ऐसे क्रम में आता है दो नैरु त्यक्ष उक्ति सूत्र से इसीलिए यथोक्त प्रत्यक्ष के उक्ति के मूल सूत्र होने से जन्मादिषट जगतों यहा्रह्म भूत पंचगत भौतिक विकार हेतुत्वा तदेव ब्रह्म लक्ष्य था ये आपत्ति आ जाएगी कि जब आप निरुक्त वाक्य को लेकर सूत्र का अर्थ करेंगे तो जन्मादि विकार जिससे है ऐसा अर्थ होने पर जन्मादि विकार यहां पंचभूत से है ऐसा होता है पंचभूत का अंतर्गत आने लगेगा और उसके बाहर नहीं जा पाएगा तो जगदादि जगत का जो सृजन कहां से हुआ वह ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा तो जन्मादि जन्मादिषटकम जन्मादिचय लेने पर जगतों यथ तद्रह्मे तो सूत्रकार ऐसा करने पर जन्मादि षट्क, इस जगत का जहां से है वो ब्रह्म है ऐसा कहा ये सूत्रकार तो हैं, ऐसा कहने पर भूतपंचकतिक विकार है जुट्वा अब भूत ही भौतिक विकार का कारण होता है शरीर आदि जो भौतिक विकार है भूतों से बना हुआ भौतिक होता है भौतिक विकार का कारण भूत पंचक होता है सीधा ब्रह्म को कोई कारण नहीं मानते तदेव ब्रह्म लक्ष्य होता वो वही ब्रह्म होने लगेगा भूत पंचक ही ब्रह्म होने लगेगा ये अर्थ गलत होगा न भूतपंचकूल कारण ब्रह्मणु ग्रह भूत पंचक का जो जन्मादि है वो मूल कारण ब्रह्म से है ये ग्रहण नहीं होगा भूतपंचक का सृजन तो ब्रह्म से है उसका ग्रहण तो यहां आ नहीं पाएगा हम तो वो कहना चाहते हैं भूत पंचक जिससे उत्पन्न हुआ वो ब्रह्म है कहना चाहते ये बीच में भूत पंचक भौतिक प्रवंधि के लिए कारण होता है तो ये अवान्तर कारण हो गया मूल कारण ब्रह्म है ब्रह्म से भूत पंचक की उत्पत्ति और भूत पंचक से जगत की उत्पत्ति मतलब भौतिकों की उत्पत्ति इस स्थिति में वो जो मध्यवर्ती भूत पंचक है वो कारण होने लगेगा वही ब्रह्म होने लगेगा साक्षात जो कारण है मूल कारण में नहीं जा पाएगा ये दोष है इसलिए कहा भूतपंचकमादया भूत पंचक की जन्मादि जिस मूल कारण जिस मूल कारण से है वो ब्रह्म न गृह उसका ग्रहण नहीं होगा एस सूत्र मूलभूत नैत अगोचरत्व कारण क्या है कि आप उस अर्थ में जन्मादि अर्थ में जायदे इत्यादि को लेने से सूत्र मूल का निरुक्त वजन हो गया यह दत् सूत्र मूल क्या हो गया निरुक्त वजन हो गया वो निरुक्त वजन तो ब्रह्म को गोचर नहीं करता वो ब्रह्म विषयक वाक्य नहीं है वो शरीर आदि विषय विषयक वाक्य है तस्मा मूल कारण ब्रह्मा न लक्षित आशंका निरसितुम ब्रह्मण सकाशाद उत्पत्ति या जगत श्रुता इसीलिए तस्मा मूल कारण ब्रह्म न लक्षित आशंका तो इसीलिए मूल कारण ब्रह्म लक्षित नहीं हो पाएगा इसी आशंका को निराश करने के लिए क्योंकि इस प्रकार जान ये निरुक्तकार के पक्ष में जाएंगे <coughs> मूल कारण ब्रह्म ग्रहित नहीं होगा वो इस सूत्र से लक्षित नहीं होगा सूत्र एक लक्षण है ब्रह्म का वो ब्रह्म लक्ष्य है ऐसा संबंध नहीं बन पाएगा ये शरीर आदि का कारण पंचभूद में जाएगा लक्षण निराशुम इसलिए उस उसका उस आशंका को निराश करने के लिए ब्रह्मण सकासा उत्पत्ति ही या जगत है ब्रह्म के संबंध से ही उत्पत्ति जिस जगत की है यऊ चम तथिति प्रलयो सुधर ये जो स्थिति और प्रलय जिस ब्रह्म में सुना गया है ते जन्मादिश्दे नह्मादिश् से नहीं जन्मादिश्द से ग्रहण किया जाता है तो यानी जन्म स्थिति भंग इस जगत की कहाँ से है? ऐसे करके होगा जहां से है वही होगा तेना तद विषय यदो व वा इत्यादि वाक्ये बुद्धिस्ते जगत कारणं कारण ब्रह्म लक्षित इसीलिए इन कारणों से हमने जो कारण दिखाया इस कारण से ते उसके विषय में जगत आदि के विषय में यदो व वा इत्यादि वाक्य दिन वा भूदानी जायन दे इत्यादि वाक्य में बुद्धिस्ते ये सूत्रकार के बुद्धि में है यानी आपके बुद्धि में भी ये होता है क्यों क्योंकि आपने भी स्वाध्याय किया स्वाध्याय करने के कारण आपके बुद्धि में भी है ये वाक्य सुनते ही आपके बुद्धि में आ जाता है अब सूत्रकार इसी प्रकार ही कहेंगे हाँ। आपको पहले से सिद्ध मान के करेंगे वो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे वाक्य के आधार पर सूत्र बनाएंगे और जिसके बुद्धि में वाक्य नहीं है वो सूत्र नहीं समझ पाएगा इसलिए हमको भाष्यकार के पास ही जाना पड़ेगा अब सारे वाक्य हमारे बुद्धि में नहीं है और श्रुति स्मृति पुराण आना होना चाहिए ऐसा है ही नहीं इसलिए भाष्यकार उसको दिखाएंगे कि ये सूत्र कौन से श्रुति के आधार पर है कौन से स्मृति के आधार पर है सब कुछ दिखाएंगे फिर उसके अनुसार हम अध्ययन करेंगे इसलिए कहा सूत्रकार की बुद्धि में बुद्धिस्त जगत जन्माधिकारण ब्रह्मा जो बुद्धिस्त जगत जन्माधिकारण ब्रह्म है वो येदो व इमानी वाक्य के द्वारा गृहित है लक्षितम भा लक्षित हो जाता है उसी का लक्षण है ऐसा समझना चाहिए यह सूत्र का अर्थ हो गया नच नन्म सूत्रता तीयतया स्थिति भंगम शेष्यती उत्तम तब एक बुद्धिमान पूछ सकता है तो इसमें जन्म आदि जोड़ने की क्या आवश्यकता है कि जन्म ही कहने पर बाकी तो हो ही जाए अब जन्म कहा तो उसकी स्थिति भी तो होती है ऐसा नहीं कि किसी का जन्म हो गया उसकी स्थिति ही नहीं है वो दिखाई नहीं पड़ा ऐसा तो नहीं होता है जन्म होने के बाद स्थिति होती है अब जब स्थिति होती है उसको खाना पीना रहना बहना सब वो भी हो जाता है और बाद में स्थिति होने के बाद उसका प्रणय भी होता है तो खाली जन्म करने से काम चल जाएगा बाकी अपने आप बुद्धिमान लोग सोचेंगे जब हम इतनी बुद्धि यहां लगा रहे हैं तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है उसमें बुद्धि लगा के समझ रहे हैं तो बाकी तो समझ ही लेंगे उतनी बुद्धि तो रहेगी इसीलिए पूछता है न तो एवं जन्म एवं सूत्रता ऐसे आपके तर्क है कि यह जन्मादि में तीनों को ही लेना चाहिए तो हम कह रहे हैं कि केवल जन्म को ही कहे तब उतने ही सूत्र बनाए सूत्र सूत्रता मन सूत्र बनाए तब नियक दया स्थिति भंगम से और उसके न अंतरीय होता हुआ मान उस के अलावा वो जो नहीं रह सकता है इस स्थिति में आएंगे यानी जन्म करने पर स्थिति आदि अपेक्षित हो जाता है उसकी अपेक्षा रहती है वो अर्थात आ जाता है इसलिए उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है साथ में है तो तन ना अंदरिये का तया अंदरिये का तया मैंने उसके बीच में और कुछ नहीं है जैसे भोजन किया उसके बाद तृप्ति हो गई है ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है भोजन किया बोलना मात्र हो गया तृप्ति होना होता है इसका मतलब ये भोजन और तृप्ति के बीच में नाम नामदरीय है बीच में और कुछ नहीं है जन्म हो गया तो उसके बाद तो स्थिति ही तो आएगी जन्म के बाद स्थिति के बीच में और कौन घुसेगा और कोई घुस सकता इसलिए नामदरीय है अंतर्य मतलब बीच में और कुछ आ जाना और नामदर्य का मैंने बीच में और कुछ नहीं आना तो जन्म कहने से स्थिति हो जाती है ये तो नांद हो गया और स्थिति में आया हुआ का स्थिति में आया हुआ जो पदार्थ है उसका ही नाश होता है समझ रहे हैं किसी का नाश होता है तो उसका ही नाश होता है तो ये भी नांदरियक है उसके बीच में और नहीं घुस सकता जो स्थिति में आया हुआ है उसको फिर जन्म तो ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद उसको तो नाश ही होना है फिर नाश होने के बाद फिर जन्म होगा जो भी होगा आगे होगा लेकिन ये तीनों के बीच में कोई अंदर और कुछ नहीं ऐसे स्थिति में अलग कहने की आवश्यकता नहीं होती है और कोई ऐसा कहे तो फिर वो व्यर्थ माना जाता है जैसा भोजन करने के बाद तृप्ति हो गई है ऐसा कहना व्यर्थ माना जाता है अब बहुत आराम से सोया आनंद आ गया बोला जाता आनंद आ गया लेकिन आनंद तो आता है सोने के बाद ये तो सबको मालूम है तो नींद में है तो आनंद आता है ऐसे ऐसे जैसा प्रयोग करते हैं कभी अनावश्यक शब्द का प्रयोग जैसा हो जाता है इस प्रकार आपने एक आदि शब्द जोड़ दिया आवश्यक नहीं है क्योंकि सूत्र के नियम में यही है अल्पाक्षर होना चाहिए कम से कम अक्षर होना चाहिए और वो भी ऐसा होना चाहिए सारा और विश्व दो मुखम बाकी तो पीछे लगाया लेकिन अल्पाक्षर होना चाहिए अल्पाक्षर होने से वो बूथ में आनंद होता है आनंद क्या होगा याद करने वालों को मालूम है ये आनंद क्या होता लंबा लंबा सूत्र आता है ना उसको पता है बाकी लोगों को तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये अल्पाक्ष का फायदा क्या होता है तो जो हैं याद करते हैं उनको मालूम होता है जैसे अष्टाध्याय याद करते लंबा लंबा सूत्र आपको तो दोहरा जाता है दो तीन दिन लग जाते हैं एक सूत्र को पार करने में तो ऐसा ना हो कम से कम अक्षर रहे तब काम होता है तो वो क्या बोलते है? अर्धमात्रा हाँ अर्धमात्रा, अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यंद वैयाकरणा कि आधा मात्रा भी एक अक्षर का आधा भी यदि कम करने की स्थिति है सूत्र में तो वैरणी लोग तो उसको पुत्रोत्सव जैसा मानते हैं तो देखो आधा मात्रा कम हो गई देखो कितना अच्छा हो गया ऐसे मानते हैं पुत्रोत्सव में जैसा आनंद होता है वैसा मानते हैं इसीलिए अल्पाक्षर होना चाहिए तो आपने क्या किया जन्म कहने के जो क्या आधी बोल दिया ये आधी जो दो तीन चार मात्रा जोड़ दिया ना तो अल्पाक्षर नहीं रहा वो ये उनकी आपत्ति है फिर याद करना पड़ेगा उतना तो जन्म मात्र से निमित्तादबी संभव तो कहते हैं ये युक्त नहीं सूत्रकार के ऊपर आप ये आक्षेप नहीं कर सकते वो तो बहुत करुणामय स्वरूप है तो ऐसे में वो अधिक जोड़ के आपको परेशान नहीं करेगी उसको जोड़े बिना काम नहीं चलता इसलिए जोड़ा है तो जन्म मात्र से संभवा क्यों कहा क्योंकि खाली जन्म बोलने से कोई निमित्त कारण से भी जन्म मान सकता जन्म तो निमित्त कारण से भी होता है हम जिसको कह रहे हैं उसको हम निमित्त भी मानना चाहते हैं और उपादान भी मानना चाहते हैं लक्षण बिल्कुल ठीक उसमें बैठना चाहिए और निमित्त उपादान दोनों मानना है तो जन्म तिथि भंग दोनों को उसी में बोलना पड़ेगा क्योंकि पिछले पाठ में हमने बताया था कि निमित्त से जहाँ जन्म होता है निमित्त के अभाव में भी वो वस्तु रह जाती है जैसा माता पिता से पुत्र का जन्म बाद में पुत्र को रहने के लिए माता पिता को साथ चलने की आवश्यकता नहीं होती है पुत्र कहीं चला जाता माता पिता कहीं और रहता है वो बुरा ही अपने रहता है यदि उपादान का हारण होता ऐसे संभव नहीं है सोने के बिना आभूषण कभी भी नहीं रह सकता कहीं भी ले जाना सोने को साथ में ले जाना पड़ेगा खाली आभूषण को अलग कर ही नहीं सकते आप उपादान को वस्तु के साथ ही रहना है और उसके स्थिति भंग सब उसी में ही होता है इसीलिए खाली जन्म कहा तो कोई ये भ्रम कर देगा कि जन्म माने कोई निमित्त कारण से उत्पन्न हुआ भगवान एक निमित्त कारण है उससे जन्म हो गया इतना ही समझेंगे उपादान का ग्रहण नहीं हो पाएगा इसीलिए जन्म मात्र से निमित्ता दि उपादानदा सूचना और तीनों कहने पर ये जगत का उपादान भी ब्रह्म है ऐसा कहा हुआ हो गया तो त्रिभी ही त्रिभी मन जन्म स्थिति भंगई तीनों से अस्त्य जगत का उपादान उपादानता सूचना उपादानता की सूजना दी, उपादान कारण मेटीरियल कोष भी वही है बोलना चाहते हैं। अन्यत्र अन्यत्रि लय अयोगा क्योंकि ये देखा गया कि उपादान से अन्यत्रि और लय नहीं हो सकता वस्तु के स्थिति और लय के लिए निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है जिस कुमार ने घड़ बनाया उसके स्थिति के लिए घड़ के स्थिति के लिए कुमार की आवश्यकता नहीं होती है उसका भंग के लिए भी कुमार की आवश्यकता नहीं होती है वो कभी बनाया बस छोड़ दिया निमित्त है बस उस समय के लिए है तात्कालिक होता है न च लय आधारत्वादेव उपादान जन्म स्थिति वदना फिर बोलता है ठीक है आप कहना चाहते हैं कि जन्म शब्द के आगे स्थिति और भंग दोनों लेना पड़ेगा तभी जाके वहां उपादान आएगा ये आप कहना चाहते हैं फिर भी हमारा ये कहना है उसमें भी एक कम कर सकता है देखो छोड़ता नहीं है वो बिल्कुल अंत तक उसको ऑपरेशन करते रहे अभी बोलता है दो शब्द आपने बोला जन्म भी स्थितिया है जन्म तो है ही पहले से स्थिति और भंग स्थिति और भंग में एक लेने पर भी उपादान आ जाएगा बोलता है फिर भी दो आवश्यक नहीं है तो लय आधारत्वादेव लय के आधार होने से ही उपादान जन्म स्थिति वन मानस है तो लय को लेने से ही उपादान का ग्रहण हो जाता है क्योंकि पदार्थ का लय उसका उपादान कारण में ही होता है जैसा घर का लय मृत्ति का में होता है आभूषण आदि का लय सुवर्ण में ही होता है नित्र नहीं होता तो लय कहने मात्र से लय का आधार मान करके ही उपाधान ग्रहण हो जाएगा होने से जन्म स्थिति जन्म स्थिति दो जो कहना आवश्यक नहीं आप उपादान लेना चाह रहे हैं तो केवल आप लय कहिए इस जगत का लय कहा जहा होता है वही ही ब्रह्म है ऐसा कहिए तब तो ठीक है तो उसमें उपादान ग्रहण हो गया हाँ प्रकृति विकार अभेदेन देना अद्वैत सिद्ध है तब आपके वहां कोई और उत्तर नहीं है क्योंकि लय का ग्रहण करने तो वास्तव में हो जाता है दाक का भी ग्रहण किया क्योंकि लय किसका होगा जिसकी स्थिति है उसका लय होगा और स्थिति किसकी होगी जिसका जन्म है उसका होगा तो अर्थात दोनों आ जाएगा तब बोलते हैं उतना तीनों ग्रहण करने का एक और कारण है प्रकृति विकार अभे हम क्या है प्रकृति को भी लेना चाहते हैं विकार को भी लेना चाहते अब एक विशेष बात है ये ये जगत को जब हम ब्रह्म कारण तो सिद्ध करते हैं पहले तो कई जगह कहा कि विकारो नामधेय मृत्ति का इतव सत्य विकार जो है नामधेय है ये सत्य नहीं है वो अमृत है मिथ्या तो अब यहां जब हम कारण को लेते हैं कारण को लेते समय विकार को लिए बिना कारण को ले रहे हैं अथवा विकार को लेकर के कारण को ले रहे हैं। ये प्रश्न होता है कि हम किसी का कारण ढूंढ रहे हैं समझो विकार को बिल्कुल अनदेखी करके कारण ढूंढा जा सकता है नहीं ढूंढा जा सकता एक बात दूसरी बात कारण को जानने के बाद विकार गोल हो जाता है कि वहां रहता है तब भी विकार रहता है कि जिस आधार पर आपने ढूंढा वो भी रहता है कारण भी रहता है सब देखा गया जैसा आप घड़ का कारण खोज रहे हैं कब कब खोज रहे हैं जब आपके सामने घड़ उपस्थित है नहीं बना हुआ घड़ को आप नहीं खोज रहे हैं। बना हुआ घड़ को खोज रहे हैं तो घड़ बना हुआ है आप वो उसका कारण क्या है ये आपको खोजना कारण को आपने जान लिया मृत्यु का ये जान लिया तो क्या हुआ कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ घर ही घर भी वहां जो का जो है उसका गोलाकार आकार रंग बिरंग सब वैसे ही दिख रहा है और आज आपका ज्ञान भी हो गया कि इसका कारण वो है ये दोनों होता हुआ भी एक फर्क आ गया क्या फर्क आ गया कि घर को अपने रूप में आप सत्य नहीं मानते घर को मृतिका के रूप में सत्य मानते ये मैने गढ़ की जो रियालिटी है वो सत्यता क्या है वो मृतिका के रूप में है ये मानते हैं इसका मतलब विकार चला गया ऐसा नहीं है विकार तो मिथ्या हो गया क्योंकि सत्यता उसमें नहीं था ये वेदांत की प्रक्रिया इसलिए मिथ्या कहते समय बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है उसको अंधे अंधेखी करते हैं ये अर्थ नहीं करना चाहिए ऐसा अर्थ करके गड़बड़ हो जाता है क्यों बोलने से शब्द ऐसा दिखाई पड़ता है ऐसे इंद्रजाल के दृष्टांत देते इत्यादि सब देते हैं तो भी जहां क्या कई जगह जैसा अभी रज्जु सर्प में कार्य कार्यकारणता नहीं है जहां कार्यकारणता नहीं है वहां यह नहीं चलेगा जहां कार्य कारणता है वहां यह चलेगा वहां यह दोनों को साथ में लेके होता है कार्य कार्यकारण जहाँ नहीं है ना वहां भ्रम कल्पित होता है और इसमें भी एक चीज भ्रमकल्पित होता है जो गढ़ का आकार और नाम जो है भ्रम कल्पित है भ्रम से हुआ है वो वास्तव में उसमें सत्यता नहीं तो जैसे सर्प में सत्यता है ही नहीं ऐसा इसमें नाम रूप के रूप में सत्यता नहीं है ये दोनों में समान दो हो गया किंतु ग्रहण करते समय वो भूल जाए ऐसा नहीं कई लोग बैठ करके वेदांत का ध्यान करने के लिए सोचते हैं कि हम ये सारे को भूल जाएंगे भूल जाने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं अब भूल जाए तो अच्छा है कोई कोई नशा भी करते है नशा करने के बाद भूल जाता है सोचता है फिर बोलता है हम ब्रह्म में सिद्ध हो गया और करता है इसे करते हैं फिर वो सब करता है ये सब गलत है क्योंकि भूल जाने को हमने कभी वेदांत नहीं कहा वेदांत कभी भूल जाने की बात ही नहीं करते जबकि सब कुछ याद रखने के लिए कहते हैं और ठीक से याद रखने के लिए कहते हैं अब कोई भी चीज भूलनी नहीं, नहीं चाहिए क्यों जिसको मनन करना है ना भूल गया तो कहा मनन करेंगे इन वाक्यों का याद है नहीं तो मनन नहीं हो पाता है और कार्यकार अन्य तो न्याय आपको याद नहीं है सही ढंग से आप मनन कैसे करेंगे, करेंगे अब किसको भूलेंगे भूलना संभव नहीं क्योंकि भूलने के लिए आप कोई प्रयत्न नहीं कर सकते आज तक आदमी देखा आपने जीवन में कोई चीज आप भूलने के लिए प्रयास नहीं किया तो भूला गया नहीं भूला गया तो क्योंकि ये भूलने का काम आपके अधीन नहीं है भूलने के का काम और कोई करता है वो वो जो करता है वो आपको पूछ के नहीं करता कि देखो भाई मैं इसको भूलने जा रहा हूँ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए रखना है कि नहीं सत्य तो नहीं है इसका मतलब वो कोई और कर रहा है और कोई नहीं वो भगवान करता है जब वो भुलाना होता भुला देते हैं और दिमाग का ये है कि दिमाग उस समय रखता है उसके बाद उस चीज को आप संभाल नहीं कर रहे वो सोचता है ये तो सड़ जाएगा इसको हटा दो वो हटा देता है ऐसा हटा के नए को वहां रख देता है जैसे आप लोग करते हैं जैसे हैं इस्तेमाल नहीं करने से खराब होता है तो भेज देते हैं ऐसे करता है लेकिन ये आपको पूछ के नहीं करेगा और आप चाह रहे हैं की मैं इसको भूल जाऊँ फिर ध्यान कर रहे हैं इसको भूलने के लिए कुछ होता नहीं और जितना आप ध्यान करेंगे उतना वो बार बार आएगा इसीलिए जैसा कोई आपका शत्रु है तो शत्रु को यदि आप भूलना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है शत्रु को कभी सो, शत्रु के बारे में सोचो ही मत तब संभव है कि वो भूल सकता है अन्यथा आप भूलने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं होता है कई घटनाएं ऐसी हो जाती है तो यहां भी ये यह बात को दे के कह रहे हैं कि यहां जो है निक लय के आधार रूप से आप उपादान को ग्रहण करने पर प्रकृति विकार अभेद प्रकृति और विकार का अभेद हो गया यानी उपादान कारण और विकार इनका अभेद होने से अद्वैत सिद्ध ये अद्वैत सिद्ध हो जाता है अब प्रकृति और विकार अलग अलग नहीं है यदि प्रकृति से विकार को अलग मानते हैं तो मुख्या मृत्ति का सत्यम का वो ये वककार लगाया है मृतिका से अतिरिक्त आपके और कहीं सत्यता है ही नहीं तो घर में नाम रूप के रूप में संव्यवहार काल में है संव्यवहार आप करते हैं इससे सत्यता नहीं होती है और दिमाग को कोई चीज याद रखने के लिए रिपीट करने के लिए सत्यता की आवश्यकता नहीं दिमाग को खाली वो ज्ञान हो जाना चाहिए बस वो सत्य हो असत्य हो वो, वो खोजता नहीं है जैसे आप सिनेमा देखते हैं कितने साल तक सिनेमा का याद रखते हैं फिल्म जो देखते हैं और गाने भी कई लोग गाते रहते है उसे वो, वो कितने याद रखते हैं अब वो सत्य है क्या असत्य है मिथ्या है वैसे भी उसको याद रखता है तो दिमाग को यह जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो तभी याद रखे ऐसा नहीं है तो मिथ्या को भी याद रखता है तो उसको ध्यान में ला रहे हैं कि आपको यहाँ सत्यता कहां देना है दिमाग में याद है इतनी मात्र से सत्यता मत दो कि केवल मृत्यु का इतने सत्य मृत्यु मात्र सत्य है और प्रगति विकार आनंदित तौर वो भी रह जाता वो सत्य है? नहीं है वो पक्का मिच्छा है इसलिए कह रहे हैं ये विशेष बात यहाँ से मालूम हो जाती है जब जन्म सिद्धि भंग तीनों को लेंगे तो निमित्त कारण उपादान कारण दोनों ही यहाँ सूचित हो जाता है और सब मिलकर के अद्वैत की सिद्धि भी हो जाता है इसलिए सदैव सौमेदम अग्र अतिगमेवा अद्वितीयम तो सृष्टि के पहले इसलिए उपनिषद शुरू करती है वेदांत की मूल प्रक्रिया है कि सृष्टि के पहले एक आत्मा को मानकर वहां से सारी उत्पत्ति दिखाना इसका ये प्रयोजन है इसलिए अद्वैत सिद्ध त्रयाणामादेयत्वा त्रयाणाम अद्वैत सिद्ध होने के लिए तीनों को लेना आवश्यक है आगे इसका विस्तार विचार करेंगे कि उपादान और प्रकृति दोनों को लेने की बात कहेंगे क्योंकि एक अधिगरण ही इसके लिए आएगा लंबा अधिगरण आए अन्य नहीं अन्यथा ब्रह्मणों जगदुपादान तदुत्पत्ति स्थितो अन्यों कुंभोदे कुंभकार हाँ। राजस्थे राज आशंक्य ती त्रयाणाम ग्रहणमती भावः ये ही तात्पर्य दोनों को जोड़ रहे इस सूत्र से ही उपादान का भी ग्रहण हो जाएगा निमित्त का भी ग्रहण हो जाएगा निमित्त का ग्रहण निमित जन्म शब्द से हो जाएगा और स्थिति और लय से उपादान का ग्रहण हो जाएगा और पूर्व पक्ष ने कहा लय मात्र शब्द करने से भी हो जाएगा तो लय मात्र ग्रहण करके भी वो दो तीनों को लिखा जाता है क्योंकि तीनों काल में वो मूल कारण को छोड़ के और कोई सत्य नहीं है बोलने के लिए तीनों को लिया गया है अब कोई शंका ना हो इसलिए अन्यथा यदि ऐसा नहीं करने पर ये अर्थ नहीं करने पर ब्रह्मण जगत ब्रह्म को जगत का उपादान रूप से सिद्ध करने पर तदुत्पत्ति स्थितियों अन्यो अधिष्ठा उसके उत्पत्ति और स्थिति के लिए कोई अन्य होगा ऐसे कोई मानने लगेंगे जैसा कोई ईश्वर को मानेंगे या किसी को मानेंगे कर्म आदि को मानेंगे किसी को भी उसका अन्य कारण मानने लगेंगे ऐसी शंका हो जाएगी जैसे कुंभोद्भव हो कुंभ उद्भवे कुंभकार जैसा घड़े को बनाने के लिए कुंभकार होता है इसी प्रकार अथवा राजस्थेमनी राज्य के सिद्धि के लिए राज्य राज्य चल रहा है राज्य के सिद्धि के लिए राजवत सिद्धि के लिए बोला क्यों तो राज्य को कौन चलाता है राजा चलाता है इसी प्रकार कोई चलाने वाला और कोई होगा ऐसा नहीं है यहां चलाने वाले भी है बनाने वाले भी है बनने वाले भी है तीनों है सर नहीं ऐसा नहीं है किंतु बना तीनों एक ही ब्रह्म वो ब्रह्म ही स्वयं बनता है और स्वयं बनाता है और स्वयं संभालता भी थी है तीनों है साम्ल्यासम अर्था सा सूत्रिता मुपन्स्य इत्यादे इसका उत्तर भी आता नथोक्त विशेषण से जगतों यथोक् विशेषणश मुक्त अधादेतना एक युक्तिम बिना युक्ति के बिना लक्षण से अधिव्याप्ति असमाधे यदि युक्ति नहीं लगाएंगे तो लक्षण में अधिव्यापति आदि दोष आता तो है अधिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव तीन दोष मानते हैं लक्ष्य वृत्तित्व सदी अलक्ष्य वृत्तित्व इसको अधिव्याप्ति बोलते हैं जिसको हमने लक्ष्य बनाया उसमें भी लक्षण जाता है और लक्ष्य से इधर में भी ऐसा होगा तो अधिव्याप्ति हो जाएगी तो यहाँ भी वो हो जाएगा युक्ति यदि नहीं लगाएंगे युक्ति मैंने तर्क होता है युक्ति यहाँ शब्द का तो तर्क तर्क कहां होता से होता है दृष्टान्त आदि से होता है तो युक्तिम बिना लक्षण अधिव्याप्ति समाधि लक्षण में अधिव्यापति जो दोष है उसके समाधि मैंने समाधान नहीं हो सकता अर्थात अनि सुधा इसीलिए वो युक्ति को भी भाष्यकार में व्यतिरक मुख से यहां दिखा दिया क्योंकि आज दोष ना हो काम उपन्य उसका उपन्यास देते हैं ये ना इत्यादि भाष्य से कहा न यथोक्त विशेषम से इत्यादि उतदों न उक्तम ईश्वर उक्त अन्स्मा उत्पत्तियादि संभावित शक्य मेरी ये संबंध लगा देना ये उक्त जगत है इस जगत का उक्त लक्षण वाले ईश्वर उक्त लक्षण क्या है सर्वज्ञात सर्वशक्त कारणात ऐसा कहा था ये उक्त लक्षण वाला ईश्वर है उस ईश्वर को छोड़कर अन्य स्वात किसी अन्य से उत्पत्यादि उत्पत्ति संभावित नक्य उत्पत्यादि की संभावना नहीं कर सकते हैं ऐसे संबंध करना अन्वय करना ननु सर्वे विकारा सुख दुख मोह सामान्य प्रकृति का आप तो ब्रह्म को लेकर के बहुत बात कर रहे हैं किंतु हम जगत में देखते हैं जगत में जितने भी विकार दिखाई पड़ते हैं ये संपूर्ण विकार जात है सुख दुख मोह सामान्य प्रकृति कोते किसी से सुख होता है किसी से दुख होता है किसी से मोह होता है मोह मान भ्रमित हो जाना पता नहीं चलना ऐसा होता है कोई भी वस्तु में ये तीनों ही रहते हैं एक ही वस्तु किसी के लिए दुख का कारण किसी के लिए सुख का कारण किसी के लिए मोह का कारण ऐसा बनता है ऐसा देखा गया है तो सुख दुख मोह, का मोह सामान्य प्रकृति का ऐसा होने के कारण आपको क्या आप बोलना पड़ेगा कि ये भी कोई ऐसे ही कारण से आया जहाँ सुख दुख मोह मूल रूप में बैठे हो ऐसे कारण से आया हो तो वो कारण क्या है प्रकृति यह कहना चाहते इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि बाहर के वस्तुएं तो अनेक दिखाई पड़ते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है आपको आपको वस्तु से लेना देना तब है उस वस्तु से जब आप सन्निकर्ष करेंगे संबंध करेंगे तब आपके मन में सुख दुख मोह आदि में से कोई उत्पन्न होता है तब आपको उस वस्तु से कोई लेना देना होता है दुनिया में बहुत सारी वस्तुए उससे आपका कोई संबंध नहीं बनता आपका संबंध उन्हीं से बनता है जिसके साथ आपका इंद्रिय समीकरण से सुख दुख मोह मोहात्मक होता है इसीलिए उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से सुख दुख मोह मोहत्म कहा बाहर वस्तु में कोई सुख दुख मोह नहीं है सुख दुख मोह कहाँ है ये मन में है ये भावात्मक होते हैं ये अंदर मन में ही रहते हैं सुख दुख मोह और सुख दुख मोह को अनुभव करते हुए ही आप इस संसार में अपने जीवन जलाते तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा जो वस्तुए आपको प्राप्त हो रही है वो सारी वस्तुएं सुख दुख मोहात्मक है क्योंकि वो बारी बारी से आते जाते रहते एक ही वस्तु पहले सुख देता है कोई कहते हैं भोजन बहुत सुख देता है जैसे लड्डू आदि खाने में सुख देता है तो आप पहले लड्डू खाएंगे तो बहुत सुख मिलेगा बहुत अच्छा रहता फिर उसके बाद दूसरा खाएंगे पहले वाले में थोड़ा कम होगा सुख फिर तीसरा चौदाह पांचवा ऐसे खाते क्या तो यदि ये, ये सुख ही देने वाला होता और देखो इसका स्वद परिणाम होता है स्वभा परिणाम मतलब अपने आप वो बदलते जाएंगे पहले जितने अमाउंट जितने तीव्रता से सुख दिया दूसरे लड्डू में उतना नहीं होता थोड़ा कम हो गया कई कारण होते हैं वहां कम होने का उसका कुछ बायोलॉजिकल रीजन भी होता है साइकोलॉजिकल रीजन भी कई होता है जो भी है कम तो होता है ऐसा अनुभव अब क्या हुआ कि पहले जो सुख दिया वही लड्डू उसी प्रकार का लड्डू वही मटेरियल से बना हुआ लड्डू आप खा रहे हैं दूसरा लेकिन पहले वाला सुख नहीं तीसरा खाया चौदह खाया पांचवा खाया हमने कहा तो खाते जाओ सुख बढ़ते जाएगा वो नहीं हो रहा वो, वो उल्टा घटते जा रहा फिर घबराहट आ जाता है अरे और खाएंगे तो क्या हो जाएगा तो पेट में जाएगा ये क्या कर रहा है ऐसे जैसे कर और बाद में फिर और जबरदस्ती करेंगे तो बोलता है कि ये मुझे मारना चाहता है ये जो उसकी बच्चे जो, जो है मुझे मार देगा ऐसे करके तो देखो एकदम उल्टा दुख हो तो इतने में ये टाइम देखो इतने समय के अंदर वो बदला और ये केवल लड्डू की बात नहीं कोई भी चीज ऐसी यहां तक कि ये श्रवण करने पर पैसा हो अभी ये चार पांच साल तक जब चलेगी ना तब पता चलेगा कितने लोग लग जाएंगे धीरे धीरे ये घटते जाएगा वो कहोंगी हो जाता उग जाता है वो वो उसी प्रकार उसको बनाए रखना मुश्किल होता है केवल सुनने वाले नहीं बोलने वाले भी थक जाते हाँ दोनों है तो ये ये होता है परिणाम होता है क्योंकि मन उसमें ऐसा परिणाम को लाएगा वो बदलता ही दिखाई देगा इसीलिए ये सांगियों ने सोचा कि जब ये बदल ही रहे हैं एक रूप में नहीं है तो उसी प्रकार को तो हमारा अनुभव है सारा तो सुख भी है, भी है दुख भी है दुख भी ऐसा होता है हर एक दुख ऐसा नहीं रहता बाद में वो दुख भी सुख देने लगता है ऐसे होता है दुख भी सुख देता है किसी को जैसे आप देखिए सिनेमा आदि देखते हैं आजकल सीरियल बहुत हो गया लोग पागल होकर के उसके सामने बैठ जाते हैं वो सीरियल में एक भी चीज अच्छा नहीं होता वो पूरा दुख परेशानी किसी को दूसरे को सताना धोखा देना मारना पीटना यही दिखाते हैं सारे दुख की बातें दिखाते लेकिन ये बहुत सावधानी से देखते अरे इसका मतलब क्या है वो दुख भी आपको सुख दे रहा है ऐसा हो गया क्योंकि दुख को परिणाम होकर के आपके सुख के रूप में आ रहा है ऐसे होता है इसीलिए ये वो है तो उसका स्वरूप ऐसा है तो ये लेकर के वो बोलना चाहते हैं कि जितने भी विकार है सुख दुख का मोहा सामान्य प्रकृति का तद अन्वेदा स्वभावत्व क्योंकि वो उसमें लगा हुआ है अन्य उससे संबंधित है उससे बना हुआ है वही उसका स्वभाव है ये पदार्थ होगा ये यद अन्वित स्वभाव ते तत्प्रकृति का यथा मृतअस्वभाव सरावात मृत प्रकृति का अनुमान तब सांख्य अनुमानों में बड़े योद्धा मानते हैं बड़े अनुमान को बढ़िया ढंग से प्रयोग करते हैं इसलिए तार्किक प्रधान बोलते हैं उनको प्रधानता मल्ल वो कहते हैं अब क्या पूछते हैं कि सुखदुख मोहात्मा भलेगी ये विकार हो किन्तु उसका कारण सुखदुख मोहात्मा होता है करके आपको कैसे मालूम पड़ा बोलते हैं हम अन्य व्यतिग लगा के अनुमान करेंगे जैसे ये यदअ स्वभाव जो वस्तु जिससे संबंध संबंधित स्वभाव रखने वाले होते हैं जिस प्रकार के स्वभाव रखने वाले होते हैं ते दस प्रकृति का वो उसी से बना हुआ हो, है जैसे मृदन्विध स्वभाव घड़ देखने पर उसमें मृतिका का स्वभाव दिखाई पड़ता है मतलब मृतिका में जो रूप रसगंध स्पर्श आदि है वही घर में भी दिखाई पड़ता है इसलिए वो हम जब उसका कारण ढूंढते हैं तो वो मृतिका ही उसका कारण होता है मृतिका में भी वो स्वभाव है और शराब जो घड़ादी है उसमें भी वो स्वभाव है इसलिए मृत प्रकृति का है इससे अनुमान तब हम निश्चय करते हैं कि ये मृत मृतिका से ही ये बना हुआ है तो ये गुण उसमें है वो गुण इसमें है इसलिए उसी के द्वारा उसका अनुमान हो जाता है इस प्रकार से ये सुख दुख मोहात्मक सारे पदार्थ है इसके माध्यम से सुख दुख मोहात्मक प्रकृति को कारण मान लेना ठीक होगा प्रधानत जगत जन्मादि त्याग इत्याशं इस प्रकार से प्रधान से जो सबको को आधान करते हैं अपने अंदर ले लेते हैं इसलिए प्रधान करते वो दो शब्द का प्रयोग करते हैं सांख्य सृष्टि के दृष्टि से बोलते हैं प्रकृति और लय के दृष्टि से प्रधान गोद लय और सीढ़ी दोनों के दृष्टि से प्रधान शब्दकार वो प्रयोग करते हैं तो वो जगत जन्मादि से जगत जन्मादि होना चाहिए ऐसा कहा तो भाष्यकार इसको याद रखते कहते हैं कि न प्रधानात अचेतना अनुभ्यो अभावाद व हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति है प्रधान आदि किसी से भी नहीं है टीका मिले सद्य अचेतन जगत अनभिज्ञम न तथ्य उत्पत्ति कर्त ये जो प्रधान है प्रकृति है ये अचेतन है ये कुछ जानता मानता नहीं है तो जगत अनभिज्ञम वो जगत को नहीं जान सकता जगत के कार्य संबंध को जगत को जगत के जो विकार है सुख दुखादि भेद है कर्ता कौन भोक्ता कौन देश काल अवस्था इन सबके बारे में उसकी कोई जानकारी नहीं अनभिज्ञ है जगत के संबंध में अनभिज्ञ न तस्ती उत्पत्ति आदि कर तुम उसकी उत्पत्ति आदि करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता जैसा कोई मकान बनाने वाला मालिक उसका ढांचा आकार आदि मन में तैयार करके बाद में उसके अनुसार मेटीरियल तैयार करके फिर बनाता है ऐसा होता है यदि जगत प्रधान से अपने आप यदि उत्पन्न होते तो होना क्या चाहिए था मकान आदि अपने आप बन जाना चाहिए था वो तो स्वयं है उसमें मेटीरियल है सब मटीरियल अपने आप बन जाना चाहिए था ऐसा होता नहीं और क्या सुविधा चाहिए कहाँ क्या चाहिए सब कुछ तो जानकर दूसरा होता है इसीलिए वो अचेदन जगत इसको जान के बना नहीं सकता अंदर दहिर भावे न सुखादी नाम पटादी नाम से अध्यक्षण भेदग्रहा और दूसरी बात यह है कि दो प्रकार की वस्तुए होती है यहाँ एक अंदर की वस्तु एक बाहर की वस्तु जैसे सुखादि अंदर का अनुभव है और पटादि वस्त्रादि बाहर का अनुभव है अध्यक्षेण भेदग्रह इस प्रकार दोनों का ग्रहण भेद से होता अलग अलग से होता है अध्यक्ष मन प्रत्यक्ष रूप से इसका ग्रहण होता है एक ज्ञात सुखाधि आत्म्रह आता हेतुअशु प्रधान कारणता एक ज्ञान को मान्य पर यह सुख रूप से ही होता है ऐसा मानने पर। एक ज्ञात एक ही ज्ञादाता सुखादि आत्मत्व सुखादि रूप से युगपद तदग्रह आता एक साथ उसका ग्रहण हो जाएगा इसका मतलब सुखादि का ग्रहण जब हो रहा है तभी वस्त्रादि का ग्रहण मतलब घड़ादि का ग्रहण हो रहा है घड़ादि का ग्रहण और सुखादि का ग्रहण में भेद नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ भेद दिखाई पड़ता है यद्यपि सुख आदि का अनुभव ही आपको होते हैं पटादी के द्वारा किंतु इन दोनों को एक को कोई नहीं मानता किसी को भी पूछो सुख और घट एक है क्या कोई नहीं बोलता बोलता है वो सुख अलग है वो घट आदि अलग है जैसा कोई को आभूषण आदि प्रसन्न है तो आभूषण मिलने से सोना मिलने से आनंद आ जाता है और वो सुख का अनुभव कर रहा है उसको पूछो तो सोना और सुख एक है क्या बोलता है ना, ना? क्यों सोना जब मेरे हाथ में आया तो दूसरे क्षण में तीसरे क्षण में सुख उत्पन्न हुआ तब तक सुख नहीं था वो ज्ञान हो गया कि ये सुवर्ण है एकदम सुवर्णम ऐसा ज्ञान हो गया उस ज्ञान से हमको आनंद आ गया तो ये भेद आपको मालूम है सबको मालूम है ये भेद ये भेद को रहते हुए आप ये दोनों को कहीं से एक साथ मिला देंगे नहीं हो सकता कोई सुखाध आत्म युगपद सदग्रह एक साथ उसका ग्रहण होना चाहिए था ऐसा नहीं होगा जब सुख है तब सोना है जब सोना है तब सुख है ऐसा नहीं होता वो अलग अलग ज्ञान होता है कभी कभी उदासीन भाव से भी ग्रहण होता है सुख दुख मोह आध्यात्मक रूप से तो होता ही है कभी भाव से भी होता है मतलब हम देखते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा न सुख हो रहा है न दुख हो रहा है ना मोह हो रहा है ऐसे भी होता है वो तो भी अनुभव माना है इसीलिए ये आपका तर्क ठीक नहीं इसलिए हेतु तो असिधे है आपका हेतु असिध है क्या हेतु था सुख दुख मोह सामान्य प्रकृति कहा उसके बाद कहा तदन्वित स्वभावत्वाद कहा ये तदन्वित स्वभावत्व तो हेतु ठीक नहीं है सुखादि मोहान है ऐसा नहीं मान सकते इन दोनों का अनुभव अलग अलग होता है कभी कभी सोना सामने आया ही नहीं है सुख होने लगता है जो होता है जैसा अभी किसी का पुत्र जो है कहीं विदेश में है समय ये इधर बैठ करके माता पिता सोचते हैं पुत्र वहां विदेश में बहुत काम कर रहा है, कमा रहा है, सब कुछ सोच रहा है इनको यहाँ सुख हो ही रहा लेकिन पुत्र वहां कोई गलत काम किया तो उसको पकड़ के जेल में डाला है कई विदेश में ऐसे जेल है जेल में डालने के बाद भी बाहर पता नहीं चलते है कि वो हमारा जैसा सर पूरा मीडिया में अखबार में नहीं आता है पता भी नहीं चलता तो वो ये इधर बैठ के सोच रहे है कि वहां कमा रहा है कमा करके सिक्स बैंक में डाल रहा होगा बाद में लेके आएगा वो बिचारा दुखी होकर के वहां जेल में पड़ा हुआ है तो अर्थ से क्या संबंध है उसका संबंध है यहां खाली ये मन में मान लिया है इससे ही उसको सुख हो रहा है अर्थ का कुछ और स्थिति है ऐसे भी होता है इसीलिए ये विचार होता है ये दोनों को साथ साथ में ही मिला करके रखना ऐसा संभव नहीं कहते है कहते हैं कि ये आपके हेतु असिध है हेतु असिध दोनों स्वरूपास होने से, से, से, से, से यह अनुमान नहीं बन सकता प्रधान कारण नहीं हो सकता अब इसके बारे में पूरा विचार आएगा अभी खाली इतना बता रहे देखा का पूरे इसके बारे में लंबी चर्चा आने वाले वो भाषण सूत्र में आएगा भाषण में आएगा अध्याय में आएगा अभी जो चतुर्थ पंचम अधिकारण से शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद द्वितीय पाद में अंत तक जाता ही रहेगा रेचना अनुपत्य अधिकरणी यही बता रहे रेचना अनुपत्य अधिकरण से भाव क्यूँकी कई लोग अभी सोच रहे होंगे कि आज किसकी बात कर रहे हैं कौन सा है कौन प्रधान है कौन क्या प्रधान मल्ल क्या है ये सब हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है तो बोलते हैं इधर हम विस्तार नहीं कर रहे हैं दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण में रजना अनुपम अधिकरण आएगा वहाँ आपको इसके विषय में विस्तार करेंगे सर्व कार्य द्रव्यम स्वरिणाम अणुतर परिणाम परिमाण संयोग सचिव सामन अनेक द्रव्य आरब कार्य दृढ़वत अनुमान अनुद्योग जगत जन्मादि संभावित आदि क्या तब तो वैशेषिक बैठा था जब हमारे सांग हर गया सांग का अनुमान नहीं चला तो वैशेषिक बोलता है सांग जो है बूढ़े हो गए उनका दिमाग बड़ा ठीक नहीं चलता है वो ठीक से अनुमान नहीं कर पाते हैं उनका कई बार हेदू जो है गलत हो जाता है हम तो बड़े विद्वान है और सही ढंग से अनुमान करना जानते हैं इसलिए तो हमारा अनुमान देखिए हम तो ये सिद्ध करते हैं प्रधान को अभी एक तरफ रखिए अणु को पकड़िए क्योंकि अणु से ही सब कुछ होता है कोई भी पदार्थ को आप तोड़ के देखते हैं उसमें छोटा छोटा कण मिलता है और छोटे छोटे से ही वो बड़ा होता है वो बीज से बड़ा वृक्ष होता है इस ही देखा गया इसीलिए सर्वम कार्यद्रव्य ये हो गया पक्ष जितने भी कार्यद्रव्य द्रव्य है वो स्वर परिमाणात् अणुतर परिमाण संयोग सचिव वो अपने परिमाण से छोटे परिमाण वाले जो कारण है उसके पूर्व स्थिति है उसी से स्वरि परिमाण हो गया वो उसका आप जो महत परिमाण इसको मानते हैं वो लोग घड़ादि पदार्थ मध्यम महत है तो मध्यम महत परिमाण जो पदार्थ है वो अनुदार परिमाणा उससे भी चोटा परिमाण वो क्या है दीअुकादि का जो परिमाण है उस अनुपरिमाण वो चोटे परिमाण से लेकर के उसके संयोग से बनता है संयोग सचिव तो संयोग को असमवाय कारण मानते हैं वो दोनों का संयोग अणुओं का संयोग हो गया वो असमवाय कारण है वो असमवाय कारण का संयोग हो करके उसके साथ समान जाति या अनेक द्रव्य आरंभ उस समान जाति के द्रव्य को बना वो बोलते हैं परमाणु जुड़ करके जीवन बनता है जीवणु को झुड़ करके त्रसरेणु बनता है त्रसरेणु के बाद तदुरु का ग्रमह बनता है महत से सारे सृष्टि हो जाता है ऐसे बोलते हैं इस प्रकार से उनका क्रम है तो ये क्रम से परमाणु को ही कारण मानना चाहिए जैसा आजकल विज्ञान भी परमाणु को मानते हैं परमाणु को छोटे छोटे कर्ण से यह सब बना हुआ मानते हैं ऐसा मानना चाहिए कारण क्या है कार्यद्रव्य स्व कार्य द्रव्य है घड़वत घो आप छोड़ के देखिए घर का कारण ढूंढना है तो उसको फोड़ना पड़ेगा वो ऐसे तोड़ के तोड़ के तोड़ के जाएंगे वो छोटे छोटे टुकड़े में जाएंगे फिर तोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे तो ऐसे अणु में जाएगा अणु मन के द्वारा ही ग्रहण होता है इसीलिए अनुभ्यो जगत जन्मादि संभावित नित्य आशंका ऐसी आशंका होने पर भाष्यकार ने उसमें जोड़ दिया अणुभ्यो अभाव संसारिणों व अणु से भी ये बना हुआ नहीं है ये भी हम वहां सिद्ध करेंगे हाँ द्वितीय अध्याय में ये सारी चर्चा होती है न अुभ्या दीर्घ विस्तीर्ण दुकूल आरध रज्जुद्रव्य ह्रस्वी कार्यद्रव्य अने वैशेषिकरणु कारणताकर नेभ्यो जगजन्म जगजन्माद वो कारण क्या है कि आपने कहा छोटे छोटे से बड़ा बड़ा बन गया कहा छोटे छोटे का मतलब क्या होता है पहले आप ये बोलो आप किसको कार्य बोलना चाहते हैं आप किसी को कार्य पकड़ के फिर उसका कारण में आप उसके छोटे को बता रहे हैं हम कह रहे हैं जिसको आप उसका छोटा बोल रहे हैं उसका आप अल्प परिणाम बोल रहे हैं वो भी तो कार्य है कार्य तो हे उसी में भी बैठा हुआ है और जो घर हुआ वो कार्य है घर को फोड़ दिया तो दो टुकड़ा हो गया उसको वो कपाल कहते हैं वो भी तो कार्य है फिर उसको छोड़ेंगे तो कपाल चार निकलेगी तो चार कपाली का भी कार्य है तो एक तो घड़ था अब वो चार टुकड़े में हो गया इतना ही है किंतु है तो वो भी तो कार्य है ऐसे में ये कारण उसको कैसे कार कहा जा सकता सकते बोलते दीर्घ विस्तीर्ण दुकूल आर रज्जु द्रव्यस्य जैसे दीर्घ है लंबा विस्तीर्ण है विस्तार से दुकूल मन वो रज्जु के अंदर जो एक एक रसी का टुकड़ा रहता है वो दुकूल आरब था उससे बनाया हुआ रज्जु द्रव्य से रज्जु द्रव्य को बना रसी को बनाया रसी के अंदर जो है तीन धागे अलग अलग होते हैं तो वो दीर्घ है विस्तीर्ण है उसी से बनाया हुआ और उसको आप उसके पीछे जाओ तो वो रूई है जो भी रस्सी बना हुआ ये जो भी वहां रहेगा वो तो और विस्तार से दिखाई पड़ता है और विस्तार दिखाई पड़ेगा उसको फिर मोड़ करके फिर यह बनाते हैं उसको गोल करके बनाते हैं जैसे दागा बनाते हैं ऐसे प्रकार बनाते हैं अब ये इतने कपड़े हैं ये कपड़े के सारे दागे को रूही को बाहर करके निकालेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा वो अब उसको बांध के रखा हुआ तो ऐसे में थोड़ी वो बदल गया है वो ही चीज जो है यहाँ आ गया है वहाँ कोई अलग नहीं है तो वो तो ह्रस्व्या कार्य वो ह्रस्व भी हो छोटा भी हो जैसा भी हो वो भी कार्य द्रव्य ही होता है कार्य द्रव्य से भिन्न नहीं होता कार्य द्रव्य के साथ ऐक्य होता है अनेक मन हो कार्य द्रव्य से भिन्न तो उसको सिद्ध नहीं कर सकता वैशेषिक अधिकरण इच्छा अनु निराकरण न तेभ्यो जगत जन्मा इसके विषय में भी वैशेषिकाधिकरण जो द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद में द्वितीय दूसरा दूसरा है ना दूसरा अधिकरण में बचाएंगे सर्वं सर्व अभावपूर्वकं अभावपूर्वक योग्य अदृष्टपूर्वावस्था पर व्यतिरेकिून्य जगह आहू अब शून्यवादी का तर्क तो ये दोनों तर्क सामान्य रूप से समझ में आता है अब शून्यवादी तो शून्य को पकड़ते हैं सबसे पहले बात है ये शून्य हमारे दिमाग में दुखता ही तो शून्य को समझे तो क्या समझे है ना लेकिन उन्होंने तो शून्य को समझ के बहुत बोल दिया अब ऐसे में ये इनका अनुमान भी कुछ अटपटा लगेगा क्या बोल रहे हैं सर्वम कार्य शून्य है शून्य को कारण सिद्ध करना चाहते हैं। शून्य मनो कुछ नहीं खाली वो तो क्या बोलता है आप घड़ बनाया बोलते घड़ कहां से बना हम कहते हैं घड़ घर मृतिका से बना बोलता है ना मृतिका से कभी घर नहीं बन सकता क्यों घर बनने के पहले आपको क्या वृद्धि होती है घट नहीं था घट नहीं है ऐसी बुद्धि होती है ऐसी बुद्धि होती है ना ऐसी बुद्धि थोड़ी होती है वृत्ति का है ये बुद्धि होती है क्या ऐसा नहीं होता है आपको ये बुद्धि होती है हमको घट बनाना है तो आप पूछते हैं क्यों बनाना चाहते हो भाई क्योंकि हमारे पास घट नहीं है अब जैसे पैसा कमाने वाले को पूछो कि तुम क्यों पैसा कमा रहे हो भाई क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है यही बोलता है ऐसा नहीं की वो कुछ और कारण बोलता है ऐसा नहीं बोलता है तो घट नहीं है बोलने का मतलब क्या है आप बताओ और तो सुनने वाली पूछता है घट नहीं है का मतलब क्या होता है घट नहीं है का तो मतलब अभाव होता है घट का अभाव वो अभाव तो शून्य है अब वो वो रहता है भाई देखो कोई भी कार्य करने के पहले कार्य जहां से उत्पन्न होता है उस विषय में ज्ञान कर्ता को रहता है वो रहता है जैसा आप भात पकाना चाहते हैं तो भात पकाना के लिए आप तैयार हो गया तो आपको उसके कारण रूप से चावल आदि के बारे में ध्यान रहता है चावल ला के भात पकाते तो कार्य नित पूर्ववर्ती कौन होता है शून्यवादी पूछते हैं हमारा सिद्धांत नहीं हो शून्यवादी अस्पताल देते कार्य नित पूर्ववर्ती मृतिका का अस्तित्व है कि घर का अभाव है वो बोलता है मृतिका का अस्तित्व नहीं घट का अभाव है क्योंकि आप जानता है कि घट नहीं है ये कार्य नियत पूर्व ज्ञान रहता है घर नहीं है मैं घर बनाने जा रहा हूँ बनाने जा रहा हूँ बनाऊंगा ऐसा सोचता है बाद में बना तो ये अभाव है ऐसा करो तो नहीं है बोलने को अभाव मान लिया उन्होंने इस हिसाब से वो शून्य से सब कुछ होता है क्योंकि असत्न कारण ही होता है सब कुछ ऐसा मानते है इसीलिए अभु ठीक है अनुमान फिर देखेगी शून्यवादी का अनुमान है ूर्ण्यूर्णशा पूर्णमावाश्य ओ सांराज